सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूं मैं सुनीता आज मैं आपको सुनाऊंगी एक गधे की कहानी इसे लिखा है आचार्य विष्णुकांत पांडे ने और इसका चित्र कथा रूपांतरण किया है राजेश उत्साही ने इसे हमने एकलव्य प्रकाशन से साहार प्राप्त किया है इस पुस्तक के सुंदर चित्र बनाए हैं रंजीत बलमुचू ने तो सुनो कहानी नटखट गधा एक था गधा धोबी का गधा जब काम नहीं होता तो दिन भर धोबी घाट के पास वाले मैदान में घास चढ़ता और दौड़ लगाता रहता जब मन करता चींपो चीपो करता बिना कारण दुलती झाड़ देता ऐसे तरह तरह की नटखटिया हरकतों के कारण उसका नाम पड़ गया नटखट गधा एक दिन नटखट ने देखा कि धोबी घाट के पास वाले मैदान में कुछ लोग तंबू लगा रहे हैं उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या हो रहा है नटखट ने दो धोबियों को आपस में बात करते सुना अरे भैया वैसे ही गधों को घास कम मिलती है ऊपर से ये सर्कस वाले आधम के पूरा मैदान घेर लिया अब कहा चलेंगे गधे हमारे? नटखट ने सर्कस सर्कस का नाम पहली बार सुना था। उसने अपनी बिरादरी के सब लोगों से पूछा, क्या होता है भैया? किसी को नहीं मालूम था अंत में अपनी बिरादरी में सबसे बुद्धिमान समझे जाने वाले बूढ़े गधे के पास पहुंचा। उसने भी अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा पोता नहीं बेटा आज के जमाने में रोज नई नई चीजें निकलती हैं कहाँ तक जानकारी रखें नटखट लगा फिर चिंपो चिंपो करने गधे देश दुनिया की कोई खबर ही नहीं रखते बस अपने में खोए रहते हैं इतना भी नहीं मालूम कि सर्कस क्या होता है पर मैं ऐसा गधा नहीं हूँ मैं जरूर पता लगाऊंगा अगले दिन नटखट जा पहुँचा सर्कस के पिछवाड़े क्योंकि सामने के गेट पर तो चौकीदार था वो तो उसे अंदर जाने नहीं देता नटखट ने इधर उधर देखा और धीरे से तंबू के एक कोने से अपना सिर अंदर घुसा दिया अंदर का दृश्य देख के उसे बड़ा मजा आया स्टेज पर अजीब सी पोशाक पहने लोग घूम रहे थे एक कोने में बैंड पार्टी बैठी थी स्टेज पर हाथी भालू कुत्ते और तोते भी थे और वो तरह तरह के कटब दिखा रहे थे नटखट के हाथ पैर भी कुछ दिखाने के लिए फड़फड़ाने लगे धीरे से तंबू के अंदर चला गया नटखट ने एक पल सोचा किधर जाऊं फिर दौड़कर सीधा स्टेज पर पहुंच गया स्टेज पर तो हड़कम्प मच गया और बाकी तो जानवर थे एक जोकर था जो आदमी था अब जोकर की ड्यूटी हो गई की भाई उसको पकड़ा जाए तो जोकर नटखट को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा पर वो तो किसी के हाथ ही नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में नटखट का मालिक भी उसे ढूंढते ढूंढते पहुंचा, और और वो भी उसे पकड़ने के लिए स्टेज पर चढ़ गया। अब नटखट आगे आगे और बाकी सब उसके पीछे पीछे एक चक्कर दो चक्कर तीन चक्कर आखिरकार जोकर थे बैठ गया और धोबी दौड़ता रहा जैसे ही धोबी नटखट के करीब पहुँचता जोर की दुलती झाड़कता हर दुलती पे दर्शकों में हंसी का फवरा छूट पड़ता नटखट और धोबी की धमाचौकड़ी चौकड़ी दर्शकों को बड़ा मजा आया खास तौर ऐसी बच्चों को उस दिन नटखट ने जैसे सरकस के खेल में नई जान फूक लेकिन धोबी की जान में जान तब आई जब उसने नटखट को पकड़ लिया और धोबी नटखट को लगभग घसीटते हुए ले जाने लगा लेकिन का तो जाने का मन ही नहीं था उसको तो बहुत मजा आ रहा था तभी सरकस का मैनेजर मैनेजर स्टेज पर को देख के धोबी की बंद गई। सोचने लगा अब तो मुझे मार पड़ेगी इस गधे की वजह से लेकिन ये क्या मैनेजर ने पूछा धोबी से क्यों जी गधा बेचोगे ये सुनकर धोबी अचक और गधा मन ही मन मुस्कुराया वो तो सरकस में काम करना ही चाहता था लेकिन धोबी भी था। बोला भाई गधा तुम्हें बेच दूंगा तो मेरे ग्राहकों के कपड़े कौन धोएगा मैनेजर बोला, देखो, तुम्हारा ये नटखट गधा सर्कस का अच्छा कलाकार बन सकता है ये लो दस हजार तुम कल एक की जगह दो गधे खरीदिए। इतने रुपए देख तो धोबी फूला नहीं समाया और खुशी खुशी अपना गधा बेच दिया अब नटखट सर्कस के हर शो में अपने करतब दिखाता डंडे तो उसे भी खाने पड़ते पर नटखट को खुशी इस बात की है वो तो धोबी के एक साधारण गधे से सबको हंसाने वाला गधा बन गया तो बच्चों ये थी कहानी नटखट गधा आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम